बिहारी लाल पत्तन वृंदवन धाम श्रीताई गौर हरि गो श्रीपुंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गो जय श्री राधारम हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो जय जय जय जय रा हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधावल्लभTypeId गोविंद जय जय गोपाल जय जय भोन्द्र जय जय भो शीलाम हरि भोविंद जय जय हरि भोंद जय गो प्रताप त्रि हरीलाल जी जय ओं नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तम ओम सत्यवती हुड़ व्यासो क्ष जग्धाम प्रेरणया प्रवर्ति हम बरा कुछ कमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहमं श्रीगुरोपमलगुष्णवाम साग्रजा सह गण रघुनाथान्वित साइतम सवहसचैतन्यं श्रीराधापा सह गण ली विशाखाविताजौ कनकावलातौ संकीर्तन कतिरौ कम पाक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ बंदे जगत्वता ना नमस्कृति नरम चरोतम दवी सरस्वतीयीर नारायणा नम नम नरोत्तमाय नमः दिव्य नमः व्यामो धर्माय महते नम कृष्णा मेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातना चाहतावेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे ऊप दुर्गत जनक दयावलोक हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते दया द्रा तुलसी कामनमें यम वना च पुराण पठनम यत्रो हरि तत्व भारतीय नववर्ष की सब लोगों को प्रणाम सबको बहुत मंगल काम नववर्ष की शुभ शुभकामना आज नववर्ष नववर्ष के विषय में हम सुबह बात कर रही थी सृष्टि का प्रारंभ आज दिन के दिन से हुआ ब्रह्मा के कैलेंडर में उनके पंचांग में जो महीने का पहला दिन है जहां चांद्रमान से दिन का प्रारंभ होता है वहां शुक्ल पक्ष पहले और कृष्ण पक्ष बाद में। गुजरात में अभी भी ऐसी ही पद्धति है कि चांद्रमान से वहां पर महीने को प्रारंभ करते हैं तो अः सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ वो सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा का जन्म अः मान सृष्टि का जो प्रारंभ महाप्रलय के बाद में ब्रह्मा का जन्म आज के दिन होगा और ब्रह्मा के पंचांग के पहले दिन को कहते हैं ब्राह्मक कल माने ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा के महीने का मान में जो दिन है थर्टीए उसको कहते हैं पाद्मक माने ब्रह्मा की अमावस्या जो है तिथि उसका नाम है पाद्मकल्प और ब्रह्मा की पड़वा तिथि उसका नाम है ब्राह्मक ब्राह्मक में श्री बामन भगवान का श्री वराह भगवान का जन्म ब्रह्मा की नाशिका से हुआ था और पद्मकल्प में श्री वराह भगवान उनका आविर्भाव वह पद्म से हुआ था ब्रह्मांड कमल से हुआ इसलिए उसका नाम पादकल्प है और जहां ब्रह्मा से श्री भगवान का जन्म हुआ उसका नाम ब्राह्मकल्प है जो ब्राह्मकल्प है उसका नाम है श्वेत व माने ब्रह्मा के पहले दिन पृथ्वी डूबी हुई थी और वह श्री बिलिजा नदी और माया समुद्र इनकी सीमा में पृथ्वी डूबी हुई थी माने गर्भोध उस गर्भोध में ही पृथ्वी कहीं डूबी हुई थी उस गर्भोध से श्री वराह भगवान ने वराह स्वरूप धारण किया श्वेत वराह स्वरूप धारण किया और श्वेत बराह भगवान का जो स्वरूप था वो चार पैरों वाला बाला था चतुष्प पश्चिम रूप में उत्पन्न हुए जैसे श्री वराह का जो पशु स्वरूप पे, है चार पैर वाला वो चतुष्पा के रूप में भगवान उत्पन्न हुए और श्वेतरण के थे श्वेत, श्वेत वराह कल्प उसको कहते हैं परंतु तो जब ब्रह्मा की अमावस्या तिथि आई उस समय श्री वराह भगवान ने दोबारा जन्म दोबारा अवतार धारण किया उस समय श्री वराह भगवान नीलवराह होकर के प्रकट हुए तो वराह भगवान के दो स्वरूप हैं एक नीलवराह और एक श्वेत जो श्वेत वराह है वो चतुष्पाद है जो नीलवराह है वे निर्वराह निर्वराह का तात्पर्य है कि नीचे का जो उनका जो ढड़ है वो तो है मनुष्य सभी का और ऊपर का मुख जो है वह वराह जैसा है वराह जैसा है तो निर्वराह का जैसे मिसिंग उनमें नीचे का जो धारा है, दार, है वो धर तो है मनुष्य सभी का और शेष सिर्फ मुख व शेष सभी का है ऐसे निर्वराह करके भगवान ने अवतार धारण किया ये ब्रह्मा की तिथि अमावश्यको धारण किया तो आज के दिन श्री ब्रह्मा उनका जन्म हुआ और जब ब्रह्मा ने अः ये कहा मनुओं से कि बेटा वो सृष्टि करो तो स्वयं वो मनु सबसे पहले मनु है उन्होंने ये कहा कि वह सृष्टि करूंगा तो सही परंतु सृष्टि को रखूंगा कहा क्योंकि पृथ्वी तो, तो रसातल में चली गई है रसातल का तात्पर्य है गर्भोध में चली गई है गर्भोध में लीन हो रही है जहा पर श्री प्रत्युम्ब भगवान शयन करते हैं पर उस समय ब्रह्म कैसे बढ़े ये ब्रह्मा की चिंता थी और जैसे प्रणाम किया वैसे ही ब्रह्मा की नासिका से नाक के छेद से एक बराह का बच्चा अंगूठे के बराबर आकार का छोटा सा उनकी नाक से निकला और जल में छुल्लेशी गिरा मारा समुद्र में और गिरते ही परो का रूप धारण कर लिया तो विधाता को प्रणाम किया बड़ा अच्छा हुआ ये ये नाक के अंदर भी <laughs> तो क्या होती बाहर आकर खुला है बड़ा अच्छा हुआ और उस समय श्री शिवराह भगवान जो समुद्र है उस समुद्र में आपस में जल के साथ में कुश्ती लड़ रहे हैं और समुद्र समय करनाटे फूटे और ये कहा मेरे ऊपर रक्षा कर मेरी रक्षा करें मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता हूं और उसी समय से वरा भगवान पृथ्वी जल के अंदर गई और अंदर जाकर के उन्होंने पृथ्वी को खोद करके जल के अंदर तल में से खोद करके उन्होंने पृथ्वी को निकाला तो वराय आहती वरा हो वराय माने जीवों का कल्याण करने के लिए आहंती माने खोदते हैं उनका नाम हुआ वरा जो खोद करके पृथ्वी को निकालें ताकि जीव पृथ्वी के ऊपर स्थित होकर के फिर भजन कर सके अपने धर्मार्थ काम लोग सभी पुरुषार्थ कर सके इसके लिए शिव वराह भगवान ने उसे खोला तो आज का दिन ब्रह्मा के जन्म का दिन है ब्रह्मा का पहला जो दिन है उस पहले दिन को ब्रह्मा के महीने के महीना तो हर बार आएंगे ब्रह्मा के एक वर्ष में बारह बार आएंगे और फिर ब्रह्मा की सौ वर्ष की आयु है तो न जाने कितने वर्ष हो जाएंगे परंतु तो फिर रिपीट होने लगे होते रहेंगे तो ब्रह्मा का जो पहला दिन है पड़वा का दिन उस पड़वा के दिन को नरसंभत्सर उसी दिन से दाल की गणना प्रारंभ हुई तो नव संवत्सर इस को कहा जाता है और वो उसकी कड़ी महिमा है तो आज का दिन एक नई सृष्टि और हमारे श्री मनमोहन जी हमारे कृपा का नहीं जिससे हम भी श्री भगवत सेवा में एक नए उत्साह के साथ में विराजमान हो आज विशेष रूप से ठाकुर जी को पंचांग सुनाने का विधान है विधि है ठाकुर जी को पंचांग सुनाया जाता है और पंचांग सब लोग भी सुनते हैं कि आज चैत्र शुक्ल पढ़वा तिथि शनिवार जो आज के नक्षत्र जो भी है विष्णु नक्षत्र कारण ये और पंचांग श्रवण करने पर गंदा स्नान का फल प्राप्त होता है ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है तो श्री वृद्ध नंदन उनका प्रकार प्रकर्ष हो ये विचार करते हुए श्री को तो भी पंचांग स्मारने विधान है और सब लोग भी पंचांग श्रवण करते हैं और आज से वर्ष हर्ष प्रकर्ष इस भावना को धारण करके हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं सभी लोगों को नव वर्ष का मेरा साणाम और सभी के वह परम परम मंगल श्री प्रेम पत्तनम में भी जो द्वार परीक्षा परीक्षक हैं दर्शन और वचन अभिज्ञ वे इतने कुशल हैं कि किसी आदमी की शक्ल देखकर करके पहचान जाते हैं इसके मन में क्या है और ये इस प्रेम नगर में प्रवेश करने का अधिकारी है कि नहीं तो द्रिग दर्शन दृपमानी नेत्र के द्वारा ही देखने वाले हैं और वे वचन अभिज्ञ है कोई बोलता है तो बोलने के साथ ही साथ पहचान जाते हैं कि इसके हृदय में कौन सा भाव है तो जो श्री प्रेम पत्तन इस प्रेम नगर वृंदावन में रहने के अधिकारी हैं उनको तो वृंदावन में वे प्रवेश कराते हैं और जिनको जो अधिकारी नहीं है उनसे कहते हैं अब तुम जाओ या तो उनको प्रवेश भी करने देंगे और प्रवेश करने भी देंगे तो कहेंगे आओ भाई वृंदावन में आराम से टिक्की लस्सी पी करके चले चले जाओ फिर रोकोगे नहीं आ घूमो फिर चले जाओ चरणों में साम उनको मिलेगा जिनको श्री किशोरी जो चाहती हैं उनको चरणों में साम मिलेगा क्योंकि द्वार परीक्षक ये दर्शन और वचन अभिज्ञ ये जब अनुमति दे देंगे तो श्री वृंदावन में प्रवेश इस प्रेम रूपी पत्तन माने नगर में जैसे विशाखा जो समुद्र के किनारे बंदरगाह के जो नगर है बड़े उनको पतन कहा जाता है ऐसे ये प्रेम का नगर है प्रेम रूपी समुद्र के किनारे बसा हुआ प्रेम का ही एक नगर है श्री उस श्री की ये महिमा यहाँ गायन की गई उसके स्वरूप का यहाँ वर्णन किया गया तो फिर पहले कहीं प्रवेश कराएंगे और प्रवेश किन को मिला इसका एक उदाहरण दे दिया जैसे श्रुदचरी गोपियों को प्रवेश मिला जैसे गायत्री उन्होंने तपस्या की और गायत्री गोपी भगवती हुई उनको शिव वृंदावन में प्रवेश मिला जैसे दंडकारण्यवासी ऋषि थे उनको वृंदावन में प्रवेश मिला जैसे पहले सृष्टि में जब श्री कृष्ण आप विदर्भ नगर में गए उस समय विदर्भ नगर के जितने भी निवासी कृष्ण का दर्शन करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं उनके हृदय में अभिलाष आई गोपी होते या कृष्ण के साथ में विवाह करते तो क्या समय स्त्री भाव उत्पन्न हो गया तो वो विदर्भपुर के निवासी उन्होंने भी जिन्होंने राधा रानी का अंगत्य ग्रहण किया उनको भी वृंदावन में इन दुर्दिष्ट दुराग्रह दुर्वैराग्य और दुर्संग ये जो पहले दान है इन्होंने वृंदावन में प्रवेश कराया इसी तरह से श्री राम जी जहा जहां, जहां भी गए उनके जाने पर कुछ लोगों के हृदय में जो अभिलाषा उत्पन्न हुई दंडकारंडी ऋषियों के हृदय में कि हम श्री राम के माधवी का आस्वादन प्राप्त करें उनको भी श्रीमद वृंदावन में प्रवेश कराया गया तो इन सब को ये प्रवेश करा रहे हैं इस तरह से श्री वृंदावन ये एक पूर्ण परम सुंदर नगर के रूप में प्रेम पतन या बेराजमान हुआ अब जहां तक कि प्रसन्न हो गया था अब प्रेम पतन में प्रवेश मिल गया बड़ा सुंदर नववर्ष नौवर, नववर्ष का दिन व प्रवेश मिल गया हम लोगों को मन मोहनलाल प्रवेश प्राप्त हो गया श्री जो दिग्दर्शन है वचन अभिज्ञ उनमें अनुमति दे दी जैसे द्वार पंडित होते थे पहले नालंदा तक्षशिला में जो बहुत बड़ा पंडित होता था उसको दरवाजे के ऊपर बैठा दिया जाता था और वो किसी भी विद्यार्थी से प्रश्न करता था यदि एडमिशन मिलना है उसे तो उसको भीतर जान मिलेगा एंट्रेंस परीक्षा में वो उसको, उसको परीक्षा नहीं मिलती थी तो उनको द्वार पंडित द्वार पंडित बहुत बड़ा पद, पद था। और जो सभी विषयों का परम विद्वान होता था उसको द्वार पंडित नियुक्त किया जाता था तो यहाँ पर भी द्वारपालों ने जब प्रवेश कराया है तो हम लोगों को भी श्री किशोर जी ने कृपा करके वृंदावन में अपने चरणों में स्थान प्रदान किया इसलिए वृंदावन में जब ये रहे तो यहां प्रसन्न होकर के रहे यहां झीकते हुए रहने की जरूरत नहीं और लीला कथा का गायन करते हुए वर्णना रहने की दो विशेषता एक तो प्रसन्न होकर के यहां पर रहे और दूसरी बात ये कि लीला कथा का गायन करते हुए क्योंकि सही सखी तहरी स्वभाव है कि वो वर्णन किए बिना नहीं रह सकते गायन किए बिना नहीं रह सकते तो कृष्ण कथा का गायन श्रवण करते हुए हाँ अब श्री अबी जो कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण कृष्ण की की दो पत्नी पत्नी एक प्रिया है मती। उन मती को तो बाहर निकाल दिया मान वैधि भक्ति शास्त्र की आज्ञा से कृष्ण से प्रेम करना यह हुआ मती और जहां कृष्ण के साथ में वैयक्तिक संबंध स्थापित करके के साथ में प्रीति की जाए उसका नाम है रति तो कृष्ण रति माने व्यक्तिगत संबंध जोड़ करके कि ये कुमार हैं मैं नंदगांव में, में रहने वाला हूँ रहने वाली हूँ और श्री ब्रजराज इनकी मैं सेवा करूंगी इस प्रकार भावना धारण करके जहां विराजमान होते हैं उसका नाम है रथी तो उन रथी ने पुराने जो संविधान थे उस संविधान को ही बदल दिया बोले अब मेरे हाथ में है जब कंट्रोल आ गया है सारा एडमिनिस्ट्रेशन ये मेरे हाथ में आ गया है तो अब मैं पुराने संविधान को लागू नहीं करती हूं तो उन्होंने मती के द्वारा पहले जो शास्त्रीय विधि के द्वारा जो संविधान था उसको बदल लिया और अब राग विधि का जो संविधान है उसको शुरू किया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसका आधार राग था, जिसका आधार राज की महिमा थी पहली जो संविधान था वो कृषि की महिमा पर आधारित था ग्लोरी पर आधारित था ऑप्यूल पर आधारित था परंतु तो अब महिमा पर आधारित नहीं है अब कृष्ण के साथ में जो व्यक्तिगत संबंध है उस सम्बंध के ऊपर वो संविधान आधारित हुआ अब इसमें सबसे पहला जो एक नीति निर्देशक तत्व था उस नीत निर्देशक तत्व का संविधान में जैसे नीति निर्देशक तत्व है भारतीय संविधान उसकी एक विशेषता है कि उसमें पहले निर्देशक तत्व स्थापित किए गए फिर नीति निर्देशक तत्व ये राज्य सबके लिए है सत्ता है तो यह समानता का जो अधिकार है और नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए गए तो मूल अधिकार की भावना और नीत निर्देशक तत्व ये जैसे संविधान की दो बड़ी विशेषताएं होती हैं इसी प्रकार यहां पर भी नीति निर्देशक तत्व तो ये है कि जो कृष्ण से व्यक्तिगत संबंध डोमेस्टिक रिलेशनशिप पारिवारिक संबंध स्थापित करेगा ईश्वर वाला संबंध नहीं जीव और ब्रह्म वाला संबंध नहीं ईश्वर और अणुवाला संबंध नहीं बल्कि सेव्य सेवक संबंध ये हैं हमारे राजा प्रिंस और हम हैं इनकी प्रजा ये राजकुमार हैं हम इनकी प्रजा हैं श्री किशोरी जो वे श्री बशहान बाबा की पुत्री हैं, हमारे राजा जो है उनकी पुत्री है राजकुमारी हैं, और मैं उनकी दासी हूं ये लौकिक जो संबंध है लौकिक संबंध लोक में जैसा संबंध होता है ऐसा ठाकुर के साथ भी संबंध जोड़े और वृंदांद में रहने की रीति भी यही है कि ठाकुर जी को मानो मालिक अपने आप को मानो ट्रस्टी ये विचार करते हुए जो रहे ना तो व्यक्तिगत संबंध कहीं ना कहीं जो भी संपत्ति है वो सब ठाकुर जी की है मैं तो उनके द्वारा उनका एक मुनि मात्र ऐसा विचार करते हुए जहां पर रहे तो ये जो लौकिक संबंध है इस लौकिक संबंध को रखते हुए विराजमान हो और वहां पर एक घोषणा की गई और वो घोषणा ये की गई कि अधर्म एवं धर्म स्थापित ये साठ चीजें जो हैं वो साठ नियम वहां पर निरूपण किए गए इसमें पहला एक नियम बताया गया कि जहां अधर्म ही धर्म है उल्टी बात हो गई अधर्म को धर्म किया गया यहाँ पर इस वृंदावन में अधर्म माने वैधि भक्ति में जो अधर्म था वो यहाँ पर धर्म हो गया अर्थात राण में प्रीति बढ़ाने के लिए वहां पर जो अधर्म कहा गया विधि में वो यहां पर धर्म हो जाएगा जैसे झूठ बोलना अधर्म है परंतु तो दाल लीला में प्रियालाल खुद झूठ बोल कह रहे हैं हम राजा भी कह रहे हैं हम राजा वहां पर क्रोध करना अधर्म है यहां पर क्रोध ही धर्म हो गया तो अधर्म धर्म अधर्म ही धर्म है इसी को आगे कह रहे हैं कि रतिकृतमृत्यम विशेषक विशेष तो दर्शाए गई पहले रति ने मती के सारे नियमों को उल्टा कर दिया इसको विशेष रूप से कहते हैं कि अधर्म ही धर्म है जिस नगर में स्थापन हुआ के आधार ही धार्मिक जैसे भगवत गीता में भगवान ने ही कहा है कि सर्वधर्मांत परि तेज्य मांक्रह तो आ सर्व पापे मोक्ष माँ चरा माँ सूच सर्वधर्मा सर्वधर्म का तात्पर्य है धर्म है चार नृत्य नहीं फिर आप और प्राश्चित नृत्य धर्म कौन से बोले जिन कर्मों को करने पर जिन धर्मों को करने पर प्रत्यक्ष में कोई लाभ तो नहीं है परंतु नहीं करोगे तो दंड मिलेगा ये उल्टी बात कि करने पर तो कोई लाभ सामने दिखेगा नहीं है तो सही कोई कोई लाभ ंत तो सामने नहीं देखेगा पंत तो अकरणात् प्रत्यवाय साधन यदि उन धर्मों को नहीं किया गया तो प्रत्यवाय दंड की प्राप्ति होगी जैसे संध्या बंदन करना यह ध्रिजाति का धर्म है अब संध्या कर रहा है तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है पंत तो नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा ऐसे जो धर्म है उनको कहते हैं नृत्य धर्म कि करने से कुछ मिलेगा नहीं और नहीं करोगे तो फिर मिलेगा ये स्नान करने से कोई विशेष फायदा नहीं है परंतु तो नहीं करोगे तो फिर मैं पड़ जाओ ये ये ये नृत्य जरूर होगा शरीर में शरीर में जो मल है उसका त्याग करने पर नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा तो ये है तो करने पर कोई लाभ ना हो विशेष तो रूप से अलग से कोई लाभ दिखे नहीं और अकड़ना प्रत्यवाह साधन न करने पर प्रत्यवाह हो जाए जैसे संध्या माता पिता की को बंधना गुरुजनों के को प्रणाम करना अब कोई माता पिता को प्रणाम नहीं करे मत करो भैया और कर रहा है तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है सामने दिख नहीं रहा है बंदो यदि नहीं करेगा तो प्रत्यवाह साधन उसको दंड मिल जाएगा अपराध लगे तो इसको कहते हैं नृत्य अब दूसरे प्रकार सर्वधर्मांक्य चल रही है सर्व की व्याख्या चल रही है दूसरा क्या है का तात्पर्य जैसे सर्वधर्मांक्य नैमित्य नैमित्य का तात्पर्य है विशेष पात्र के आने पर विशेष काल के आने पर या विशेष स्थान पर पहुंचने पर देश काल पात्र इनकी प्राप्ति होने पर जिस कर्म को किया जाए उसका नाम है नैमित्तिक कर्म जैसे बालक यदि आठ वर्ष का हो गया है ब्राह्मण का बालक तो उसका यज्ञोपित कराओ यदि छत्री का बालक है तो ग्यारह वर्ष का हो गया है तो उसका यज्ञोपवित कराओ तो काल आने पर जो कार्य किया जाए यदि सूर्य ग्रहण हो रहा है तो उसमें स्नान करो दान करो ये काल आने पर दान जो किया जाए उसका नाम है नैमित्य श्राथ्य का समय आया है तो माता पिता का श्राद्ध करो उनके लिए ब्राह्मण भोजन कराओ तो काल के कारण जो समय जो कार्य किए जाए उनको हम कहेंगे नैमित्य जो नृत्य करने हो, उनका नाम है नैतिक नृत्य कर्न जो करने पर आ रहे हैं उनका नाम है उनको हम कहेंगे नैमित्य अब नैमित्य के बाद में कुछ आते हैं अपवाद कर्म अपवाद कर्म उनको कहते हैं कि जहां जो कार्य हो रहा है उसको कहीं रोका जाए उसमें अपवाद प्रकट किए जाए जैसे शास्त्र में कहा गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करो अब भाई आजीवन यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है बड़ा कठिन है तो ऐसी स्थिति में शास्त्र ने क्या कहा कि विवाह करके वह उनको हम उसकी अनुमति देते तो इसको हम कहेंगे परिसंख्या विधि या अपवाद विधि अपवाद विधि भी के भीतर ही परिसंख्या विधि आती है माने किसी चीज को लिमिटेड कर देना परंतु से जो भक्ति करनी हो तो इससे कभी क्या भक्ति भक्ति करने में नित्य कर्म का त्याग हो जाएगा नैनित कर्म का त्याग हो जाएगा पर परिसंख्या विधि का भी त्याग हो जाएगा यज्ञ में भी कई चीजें हैं परंतु उनमें जैसे यज्ञ में कहीं घोड़ा भी बढ़ा हुआ है कहीं गधा भी बधा हुआ है पंथ शास्त्र में कहा गया कि अमृत जो रचना है उसका स्पर्श किया जाएगा मन घोड़े की जो रचना है उसका स्पर्श करके घोड़े का स्पर्श करके अश्वे विधेय में उस घोड़े को छोड़ा जाए अब वहां पर अन्य पशु भी बधे हैं उन अन्य पशुओं का नहीं तो इसको हम कहेंगे परसंख्या विधिख्या कहेंगे माने अनेकों में से किसी एक विधि को अपनाया जाए तो परसंख्या विधि जैसे विवाह की विधि है जैसे कि कहीं जो अमृत रसना उसको स्पर्श करने की विधि तो ये तीसरे प्रकार की विधि हुई जिसको हम कहेंगे पर संख्या विधि या लिमिट करना लिमिटेड किसी को बना अब एक चौथी विधि है वो चौथी विधि है कहीं विधि विधि का मतलब ये है कि यदि कहीं कोई अपराध बन गए हैं गलती हो गई है तो उसके लिए शास्त्र ने कुछ दुष्प्राश्चित बताए कि उनके लिए गंगा जी स्नान करके आओ इतना दान करो इतने दिन कुछ करो इनको करो परंतु भगवान के लिए सर्वधर्मान सर्वधर्मान में चारों धर्मों का त्याग कर दिया भक्ति के लिए नित्य कर्म का त्याग करके माने संध्या करना भूल गए की सेवा करनी है उत्सव में लग रहे हैं तो उसका दोष नहीं बात में करते रहना घर में बड़े लोग ये सिखाते रहे कि भाई कल काल लोप नहीं करना चाहिए काल का लोप भले हो जाए की शिक्षा थी अच्छे घरों में पुरानी जो संस्कृति के घर है उनमें एक शिक्षा रही है कि काल लोप हो जाए कर्म लोप मत करो भाई संध्या करना भूल गए हो प्रातः संध्या नहीं की और दो बज गए दो बजे करो काल लोप भले हो जाए पर कर्म का लोप नहीं करना चाहिए तो ठीक है काफी की सेवा कर लो जब फुर्स मिले सब तो अपना नृत्य कर्म भी पूरा करो ये तो में सर्वधर्म उनका त्याग करके ठाकुर की सेवा करो ऐसे नैमित जो कर्म है उनको भी कहीं त्याग करके ठाकुर की सेवा करो देश काल पात्र इनको आने पर अब जैसे ठाकुर की सेवा में लगे हुए हैं और उस समय कोई ब्राह्मण चले आए कोई विद्वान चले आए और उनका आदर करना चाहिए परंतु एक मिनट उनसे कह करके क्षमा खिजी मैं अभी आरोप ठाकुर जी की सेवा करा कर आई जरा सा उनका स्वागत किया उनको बुरा लगे नहीं उनको बैठाया फिर ठाकुर जी की सेवा करके उनको तो देश काल पात्र पात्र आने पर भी ठाकुर की सेवा पहले की जाएगी फिर पात्र का आदर किया जाएगा ठाकुर की सेवा पहले फिर समय जो है उस समय के अनुसार कार्य किया जाएगा उसके अनुसार जो काल कर्म है वो कर्म करेंगे हो सकता है पर मैं तो ऐसा चाहिए कि मैंने दोनों चीज का निर्वाह हो भाई संक्रांति है और संक्रांति का पुण्य काल करीब दस बजे तक है पर ठाकुर जी की सेवा में लग गए दस का समय निकल गया तो ये थोड़ी दान नहीं करेंगे दान करो ठीक है काल होता जाएगा आता रहेगा ठीक है परंतु ठाकुर जी की सेवा उसको प्रधान करके मानना तो ये तो ये ठाकुर तक कहने का परिस्थित जी हो तो नित्य नैमित तो प्राचित्व की बातें जरूर है इसमें ध्यान देने वाली जो बात है सर्वधनमान परिस्थिति में प्राश्चित वाली जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि कभी पाप बन जाए तो धर्मशास्त्र में कुछ प्राश्चितों का वर्णन किया गया परंतु वैष्णव का ये कर्तव्य है कि वह धर्मशास्त्र के प्राश्चितों के चक्कर में नहीं पड़ शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा तो कुछ करो और तरण तरन घी पियो और ऐसे जो प्राश्चित किए गए कि जल में खड़े होकर के तपस्या करो तो ऐसे प्रायश्चित नहीं जो उस समय साधक को विशेष रूप से श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और हम वो शास्त्र में बताई गए जो प्रायश्चित हैं उन प्रायश्चितों में कुछ ब्र करो ये करो वो करो और ये का कर, कर, कड़वा पानी पियो और नीम का पानी पीना पड़ेगा ऐसे जो प्रायश्चित हैं उन प्रायश्चितों को तो वैष्णवों में नहीं अपनाया गया हम लोग वैष्णव है और हम लोगों के द्वारा जाने अन्याने कभी भी पाप बन भी जाएं तो उसके लिए अपने शरीर को दंड देना उचित नहीं है कि शादी में फूत पड़ो अभी कोई शास्त्र प्रायस्त्र ऐसे भी बताए गए भट्ट थे उनके विषय में ये कहा गया कि वे नेपाल से बौद्ध धर्म जो है उनका खंडन सीख करके आए और वहां पर गए और वहां पर पहले तो गुरु जी के शिष्य बन गए बौद्धों के बौद्धों के शिष्य बनने के बाद में उनके सारे सिद्धांत में तो कई बार उनके जितने भी ग्रंथ थे भी इतने विद्वान थे कि उन्होंने रख और लटका जब उनसे सीख लिए सारे सिद्धांत तो फिर उनका ही खंडन किया और उनका खंडन करके और वो ग्रंथ उन्होंने छीन लिए उन ग्रंथों तो को भी उन्होंने याद कर लिया और याद करके फिर वे आए कौन कौन सब फिर उनसे एक आध भाई तुमने जिनसे शिक्षा भी उनके साथ में धोखा किया है तो ऐसे प्राश्चित करने की जरूरत नहीं है तुशांति का मतलब है घास जो है वो घास छल करके उसमें से लो निकलना बंद हो गया है परंतु भीतर ही भीतर कठिन है तो, तो बहुत तेज होती है और उस घास में के भीतर के के हुई घास भीतर तो चपर चपेगी वहीं से नौच, नौच खाए गए, खाए तो वो जो है तो वो ऐसा नियम निकलना चाहिए ये ये कहने का मतलब तो प्राश्चित वैष्णवों के लिए प्राश्चित नहीं ऐसे सर सर्वधर्मान पड़ते जब वहां पर हमको बस नाम का ही आश्रय ग्रहण करना है गुरु जी का बन गया है गुरु जी से प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करेंगे नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे गुरु जी ने कह दिया खबरदार मेरे दरवाजे पर मत आना जोड़ी बात पे मत रखना तो आज्ञा है तो उस में प्रार्थना करते रहेंगे प्रार्थना करते हुए गुरु जी का भी तो कृपा करो और नाम का आश्रय पं तो बोध दुषाग्नि इत्यादि जो है ऐसी जो प्राश्चित हैं उनको नहीं लिया जाएगा तो सर्वधर्मान्त परिस्थित परंतु सर्वधर्मांत परिस्थिति में एक बात है जिसका शास्त्र में निषेध किया वो तो धर्म है सर्वधर्मांत के भीतर जो धर्म है वो भी तो धर्म के भीतर ही आएंगे तो क्या उनका भी व्यक्ति खरीदे वह ऐसा शास्त्र ने जिनका निषेध किया है उन धर्मों का त्याग नहीं होगा सर्वधर्मांक की एक सीमा भी है कि उनका त्याग नहीं होगा जैसे शास्त्र कहते हैं मांस भक्षण मत करो मदरा पाल मत करो बोलो तो ये भी तो धर्म इसका भी त्याग कर ठाकुर धर्म का भी हम त्याग कर देंगे अब तो हम बस को बोतल चढ़ाने लगेंगे तो वो तो नहीं सर्वधर्मन में वो तो नहीं आएगा जहां निषेध किया है निषेध का भी निषेध कर देना ये शास्त्र नहीं माने उसका तो पालन करना ही पड़े और उससे बचना भी पड़ेगा पाप आचरण से बचना भी पड़ेगा तो सर्वधर्मान परिचय शरण मेरी शरणागति ही एक मान ग्रहण करके विराजमान तो सर्वधर्म में चारों चीजें आ गई फिर सर्वधर्म में देह धर्म भी आगे स्थान धर्म भी आगे तो दे, देह काल और स्थान इनके धर्मों को भी ग्रहण करना इनका पालन करना पड़ेगा शरीर के जो धर्म है उनका भी कहीं कहीं पालन करना पड़ेगा परंतु मामेक शरण एकमात्र मेरी ही शरण को तू ग्रहण कर मन से तो बोझ करे परंतु जहां अपवाद में कुछ स्थिति आ रही हैं वहां पर जीवन की यात्रा को बनाए रखने के लिए फिर धर्म की कुछ शीतलता भी होगी परंतु भक्ति को नहीं छोड़ेगा जैसे स्नान किए बिना वो भोजन निकलता है एक सामान्य नियम है बीमार तो है तो फिर भाई रोग संया के ऊपर पड़ा है तो उसके लिए उस समय स्नान कर तो सर्वधर्मांत कर उस समय मामे का है अन्य धर्मों का तो त्याग हो जाएगा परंतु तो भक्ति रूप धर्म का त्याग नहीं होगा तो यहाँ अधर्म तो है धर्म स्थापित अधर्म ही धर्म है और साथ शास्त्र में जो धर्म है उनका तो त्याग कर दिया जाएगा परंतु कृष्ण सेवा रूपी जो धर्म है उसका त्याग नहीं किया जाएगा कृष्ण स्मरण रूपी धर्म उसका त्याग नहीं किया जाएगा मामिकम माम्यकम शरण ब्रज का तात्पर्य है आग्रह पूर्वक मन से उसको ग्रहण करते हुए विराजमान ये ब्रज का तात्पर्य है शरीर से नहीं सके तो मन से उनको आदर देते हुए विराजमान हो बोले भाई यदि मैं धर्म का त्याग करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा बोले ठापुर कह रहे अहम धर्म भी मेरे द्वारा बनाया गया मालिक का मालिक कौन इसलिए अहम मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा इसलिए तू बिल्कुल भयभीत मत हो ये इस बात का शोक करने की भी जरूरत नहीं है कि आहा पहले कैसे कर्म कांड का हम पालन करते थे अब भैिष्टी शिक्षा लेनी अब नाम नाम करते रहते हैं यज्ञ यज्ञ सब हम अभी छूट गए अब दुख तो हो रहा है कि पहले यज्ञ करते थे भिक्षापन करने के लिए जाते थे ब्रह्मचारी बन करके जाते थे यज्ञ करते थे परन्तु तो अब वो नहीं कर पाते हैं अब तो माला माला में लगे रहते हैं ठाकुर की सेवा उसका काम पूरा नहीं होता है इसलिए और धर्मों का पालन कैसे तो उसका शोच करने की भी जरूरत नहीं धर्म का तू ने त्याग कर दिया है मा शु इसका शोक करने की जरूरत नहीं है शोक करना है किस बात का कि आज मुझ पर भजन नहीं बना इस बात का शोक करना है धर्म का त्याग हो गया इसके लिए शोक नहीं करना है और ये जो श्लोक है श्रीमद गीता का चरम श्लोक जिसको कहा गया चरम श्लोक इस चरण श्लोक की रामानंद संप्रदाय में तो दीक्षा दी जाती है गुरु दीक्षा होती है वहां गुरु दीक्षा में इस मंत्र की भी दीक्षा बिल्कुल दीक्षा में जैसे मंत्र दिया जाता है इस तरह से इस मंत्र की भी दीक्षा दी जाती है वहां पर द्वाराक्षर मंत्र पहले दिया जाएगा द्वाराक्षर मंत्र के बाद में फिर मुख्य रूप मुख से है अष्टाक्षर मंत्र ारायण मंत्र नमस्कार पूर्वक नमः शब्द के साथ में नारायण शब्द में चतुर्थी भक्ति लगा के जो आठ अक्षर का मंत्र है वो मुख्य मंत्र है ये दूसरी दीक्षा है रामायण श्र भाई की बात करें पहले वास्ते मंत्र भगवते वासदेव भाई वास्ते मंत्र अक्षर फिर इसके बाद में दूसरा जो मंत्र है वो है वहां पर नमो नारायण शब्द जो है उसमें चतुर्थी भक्ति लगा करके उस नमो नारायण मंत्र को वहां पर दिया जाए फिर तीसरा जो मंत्र है श्रीमद नारायण उनकी शरणागति मैं ग्रहण करता हूँ चरण शरण महा प्रपत्ति ये प्रपत्ति मन इसको धारण किया जाएगा और फिर इसके बाद में चौथा मंत्र और है वो चौथा मंत्र है वो है ये सर्वधर्मान परिस्थिति इस श्लोक का भी उपदेश दिया जाता है तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण तो मंत्र है ये ये जो मंत्र है ये मंत्र सब मंत्रों का प्रधान होकर के ये मंत्र मंत्री तो तो तो तो तो श्री रति महाराणी ने अधर्म को धर्म बना दिया वहां पर जो धर्म थे के नित्य नैमित पर संख्या और प्राश्चित ये चार प्रकार के धर्मों को पालो चारों धर्मों का त्याग कर दिया और मां एकम शरण ग्रज मे भी एकमात्र शरणागति ग्रहण करो इतना धारण करते हुए विराजमान ये गीता में सर्वधर्म त्याग शरणागति जो है उसको ही यहां पर विशेष रूप से ग्रहण किया में प्रत्यय का जो प्रयोग है माने अन्य धर्मों का त्याग करो अब बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं इसी तरह से ही अधर्म ही धर्म है धर्म का त्याग करके भी भजन को करना देखो इसमें ये लेना चाहिए कि हमारे पास में दो तो धर्म एक धर्म है, है शरीर का धर्म और दूसरा धर्म है जीव का धर्म शरीर ब्राह्मण छत्री वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रहस्थ स्त्री या पुरुष पति या पत्नी ये शरीर है आत्मा न स्त्री है न पुरुष है न ब्रह्मचारी है न क्षत्रिय न वैश्य है न वैश शूद्रेहधर्म की अपेक्षा जैव धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए का तात्पर्य है शरीर के जो धर्म है उनका तो त्याग कर दिया जाएगा परंतु तो आत्मा का जो धर्म है उसका त्याग नहीं किया जाएगा ये निष्पर्ष ये निष्पक्ष सर्वधर्मा इसी तरह से प्रशंस करने में कहा गया त्यक्ता चरणाम हरे भजन अप्रोथ पते ततो यदि तत्न आपको भजता तो दोनों तरह से पाठ किया जा सकता त्यक्वा यदि कोई प्रसंग चल रहा है अधर्म ही धर्म है इस वृंदावन में पत्तन के त्यवास्वर्म देर धर्म का त्याग करके हरे के का भजन भजन कोई करने के लिए बैठा और उसका अभी चरणाम तो है कि हम तो यहां से भी गए वहां से भी गए ऐसा नहीं उचार करना चाहिए तक धर्म चरणाम हरे भजन अपक्व अपक्व अवस्था में भजन करते हुए यदि पते ततो यदि यदि कोई व्यक्ति का शरीर छूट जाए तब भी कोई नुकसान नहीं अब कितनी बड़ी बात कह दी कितना भरोसे भरो वाली बात है यत्र कोवा किसी भी स्थान पर शरीर छूट सकता है और कभी भी छूट सकता है इसका मतलब ये है यत्रोक्वा कहकर के दिखा रहे हैं कि हमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा शरीर वृंदावन में छिंते भाग्य में क्या रखा है जन्म रहे वृंदावन मृत्यु के समय बेटा बेटी किसी को नहीं जाए भाई इलाज कराने के लिए और वहां पर बंबई कलकत्ता में बेंगलोर में उसका प्राण समाप्त हो जाए ऐसा भी हो सकता क्यों हो सकता नहीं हो ऐसा भी सम्भव इसने यत्र कहकर दिखाया बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है चिंता ये करनी चाहिए कि हम कहीं भी हो मृत्यु के समय देखिए जीवन की कला मरने की कला सिखा रहे कि हम कहीं भी हो हमारा ध्यान श्री गोविंद चरणों में होना चाहिए यदि गोविंद चरणों में है हम कहीं भी है तो कोई नुकसान नहीं है और कोमा कोई भी काल हो भाई उत्तरायण नहीं है अभी तो दक्षिणारायण चल रहा है उसका महीना चल रहा है कि अमुख का महीना चल रहा है मल तो क्या नहीं। है तो, बन, बन सकते है। क्या है? तो ये देकर के ही बतला है यार की व्यक्ति को न तो स्थान के लिए बहुत ज्यादा वृंदावन की बात तो अलग है वृंदावन के लिए तो आस्था रखनी ही चाहिए प्रार्थना करनी चाहिए परन्तु तो और किसी दूसरे स्थान के लिए न तो स्थान की चिंता करनी चाहिए न काल की चिंता करनी चाहिए सबसे ज्यादा चिंता यह करनी चाहिए कि मरते समय तो स्वयं कहा माने किसी भी स्थान पर किसी भी काल में यदि शरीर पते तत्व यदि शरीर यदि नीचे गिर गया है तो अभद्रम अभूत क्या उस व्यक्ति का अभद्र हो जाएगा अर्थात नहीं ठाकुर का कर रहा है कहीं भी है तो उसका कहीं भी अनिष्ट नहीं होगा उसका कल्याण ही कल्याण है और को भजता अपने धर्म का कोई पालन कर रहा है तो उसने को वार्ष आपता कौन सा तीर मार लिया आपता पंथ पहले का पाठ में एक है एक पांच सत्र एक पांच सत्र वो अर्थ आपका अवजता स्वधर्म अपने धर्म का जब वो पालन कर रहा है भजन नहीं कर रहा है श्राद्ध पंच पूजन और बल वैष्णदेव इन सब चक्रों में स्वाहा सुहास इसमें लगा हुआ है बस भजन कर भी रहा है एक माला भी कर रहा है ऐसे तो व्यक्ति को आता है स्वधर्म पालन करने पर कौन सा अर्थ मिल जाएगा ये तो वहां पर जो मती ने जो धर्म बताया था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो रती ने उसको ही रो अध्य दिया तो नहीं गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण करो कहीं भी मरो कहीं भी किसी में काल में मरो कोई चिंता की बात नहीं है चिंता ये करो कि ठाकुर का चित्र ठाकुर के चरणों में चित्र लग रहा है या नहीं कि फिर भी यथा साधिक प्रयास को तो यही करना चाहिए कि श्री रज रानी मिल जाए और मृत्यु के समय परिवारी जनों का भी कर्तव्य है कि वे भगवत स्मरण करा रज उनका स्मरण कराने चणाम देने तुलसी दल जि के ऊपर मृत्यु के समय रजने ऐसी कृपा करते हुए विराजमान तो रति ने मती का पुराना जो संविधान था वो संविधान को बदल दिया मती तो कह रही थी कि शुद्ध देश में शुद्ध होकर के उत्तरायण होने पर फिर प्राणों का कर त्याग करो पति कोई अपने हाथ की बातें क्या कि वो त्राण होगा दक्षिणान प्राण का त्याग नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे। ये योगी। तो इसलिए वो किसी के लिए बात ये ये ठाकुर का स्मरण करो और योगियों को भी ठाकुर का स्मरण करो केवल योग से भी काम नहीं चलेगा वो भी ठाकुर का स्मरण करो ये ही बात बताई इसी तरह से एकादश में भी यही कहा गया अधर्म ही यहाँ धर्म हो गया विधि में जो अधर्म है वो वैष्णव हो गया जैसे एक नृ पित न कि नारी मृणी चरायन सर्वात्म शरण्यम गो मुकुंद परिहत कृत्यम कर्त्यम कृत्यम दौनिपात जिसने एक बार वैष्णवी भी दीक्षा ग्रहण कर ली गले में कंठी पहन लिया कृष्ण नाम श्री गुरुदेव के माध्यम से जिसने सुन लिया और श्री जी के चरणों का चिन्ह मस्तक के ऊपर तिलक के रूप में जिसने धारण कर लिया और श्री कृष्ण जिनके कान में नाम के रूप में प्रवेश कर गए हैं, ऐसा जो व्यक्ति है वो देवता ऋषि भूत आप आत्मानिक गुरु और निमान मनुष्य इन पांचों का किंगन नहीं हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो केवल हमारी अपनी उपलब्धि नहीं है उसमें देवताओं का बड़ा भारी हाथ है यदि इंद्र वर्षा नहीं करे तो बीच कितना भी बो होगा ही नहीं तो हम एक एक जो कौर खा रहे हैं उसमें भी देवताओं का हाथ है तो ऋषि ऋषि माने हमारे गुरुजनों का हाथ है यदि गुरु जी ने हमको आई नहीं सिखाई होती बारे खड़ी नहीं सिखाई होती तो हम कैसे काम करते कोई भी व्यवहार नहीं करते कहीं कुछ कुछ कार्य कर ही नहीं सकते तो हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर ऋषि माने गुरुजनों का ऋण है फिर भूत माने अन्य जो प्राणी हैं उन प्राणियों का भी पंच महाभूत और चेतन इनका भी हमारे ऊपर ऋण है यदि आकाश हमको स्थान नहीं देता पृथ्वी हमको धारण नहीं करती जल हमको जीवन नहीं देता वायु हमको प्राण नहीं देती सूर्य हमको मैं प्रकाश नहीं देता या किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं करता ऊर्जा नहीं होती तो क्या हम जीवित रह सकते थे क्या तो भूतों की भी उनका भी उपकार है और न जाने कितने लोगों का उपकार है जिन उपकार को हम कहीं ताल नहीं सकते एक छोटी सी कुटिया बना करके एक मकान बना करके बैठे न जाने कितने लोगों ने मजदूरों ने आकर के चलाई की होगी हम अपने हाथ से चुनाई कर लेते तो भूतों का भी माने जीवित और पंच महाभूत सबका हमारे ऊपर किस न किस तरह से ऋण है तो देव ऋषि भूत आप तो माने गुरुजन आप तो कहते हैं जो यथार्थ बोलने वाला है उसका भी हमारे ऊपर ऋण है और निर्णाम माने अन्य जीवों का भी कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रभाव है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सोशल एलिमेंट है वो सोशल क्रिशर है मनुष्य इसलिए हम अपने साथियों से भी बहुत कुछ व्यवहार सीखते हैं परंतु जिसने गोविंद की शरणागति ग्रहण कर ली उसका नकिंग करो वह देवता ऋषि भूत सत्य बोलने वाले मनुष्य नाम माने मनुष्य और पितृाम माने पिता इन सब का न किंकरो तो तो और ना ये न तो वह किंकर रहा और न उनका ऋणी रहा किया तो हमारा भी ये हम इनके ऋणी हो गए व्यक्ति न ऋणी है जो सर्वात्म नायक शरणम शरण सर्व प्रकार से श्रीमद मदन मोहन की शरण हो गया ठाकुर जी की शरण हो गया है गो मुकुंदम परिहर्त करत्यम और उसमें मुझे इन सबकी सेवा करनी है इस सब को छोड़ करके श्री मुकुंद की यदि शरणागति ग्रहण कर ले तो एक ही शरणागत गति ग्रहण करने पर देवता ऋषि पिता इन सब के ऋणों से वो मुक्त हो गया तो देखिए अधर्म धर्म हो गया वहां पर देवता ऋषि पिता इनका सेवन न करना अधर्म था मती के राज्य में मती का जब रिजिन चल रहा था तो जैसे ही रति का रिजिम आया उनका शासन काल आया उस समय सात परिवर्तन हो गया तो गोविंद का भजन कर लो साब देवता ऋषि इन पित्रो छोड़। और ऐसा ऋषियों ने किया भी भाई विवाह करते समय पति ने सात थे लेते समय पति पत्नी ने परस्पर यह प्रतिज्ञा की है के कामे के धर्म में अर्थ काम इन में मैं पत्नी का सलाह लिए बिना कोई कार्य नहीं अग्नि की साक्षी में के प्रतिक्रिया परंतु कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पत्नी का त्याग नहीं किया रूप सनातन साथ छोड़ करके आए तो उन्होंने जो पहले प्रतिज्ञा की अग्नि की साक्षी में जो प्रतिज्ञा की है और पिता ने दाता ने कन्यादान करते समय जो प्रतिज्ञा कराई उस प्रतिज्ञा को साथ छोड़ करके आते हैं जितने भी भजन करने के लिए बदलाव में आए साथ पत्नी पुत्र बालक पिता बूढ़े माता पिता सब को छोड़ करके आए क्योंकि तो यदि मुकुंदम परिहृत कार्यक्रम वे सब कुछ मुकुंद की सेवा करने के लिए आए हैं तो वे सब छोड़ सकते तो वहां पर जो अधर्म था धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो यहां पर धर्म हो झूठ बोलना वहां पर अधर्म है परंतु कृष्ण भजन करने के लिए सब महापुरुष महा झूठा बोल। बोले खूब झूठ बोले वल्लभार्य जी के विषय में कहा जाता है कि सन्यास का एक पुराना नियम है कि उसमें मां की या पत्नी की इन दो की अनुमति जब तक नहीं होगी तब तक, तक सन्यास ग्रहण नहीं किया जाएगा और श्री अक्का जी जी की जो पत्नी है वो उनको अनुमति प्रदान कर रही है सन्यास ग्रहण करने की तो वल्लभा जी ने एक लीला की एक झोपड़ी के भीतर घुस गई और उस झोंपड़ी में आग लगा दी और झोपड़ी के भीतर बैठ गई और अक्का भी देख रहे हैं और उन्होंने कहा अरे पुत्र निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ कोई तीन कैसी ना हो गया असंध्या <laughs> स्मरण कर ली असंध्या स्मरण कर दिया उन्होंने जो आदेश दे रही थी श्री शंकराचार्य भगत पाद के क्षेत्र में आता है कि एक माया का मगर बनाया और वो मगर उनके पैर को पकड़ करके बैठ रहा है और माँ से कह रहे हैं कि माँ जब तक मुझे तू ग्रहण अनुमति प्रदान नहीं करेगी अब ये मगर छोड़ने वाला नहीं है के रहे ले लस ले अच्छा। तो, तो सब झूठ बोल करके सब लोगों ने संन्यास ग्रहण किया शंकाशे आग में भगवान चाची ना इन लोगों सब सब लोगों ने कोई तो ना कोई तो बहाना तो बना करके और छल से आज्ञा ग्रहण करके इन लोगों ने सन्यास ग्रहण किया तो यहां पर ये कह रहे हैं कि गतो मुकुंदम से करते वहां पर जो धर्म है वो यहाँ पर हो गया अधर्म और अधर्म हो जाता है धर्म अधर्म के द्वारा झूठ बोल करके ये भगवत भजन में सब प्रवृत्त हो जाते गुकुंदम पर इसी तरह से दसम स्क रहे हैं अब देखिए अधर्म ही धर्म है इसके प्रसंग चल रहे इसके कई प्रमाण दे रहे हैं कि शिव कह रहे हैं कि वंदना करते हुए कह रहे हैं आसा चरणाम याथम से मुकुंद पदवी श्रुतभिम अधर्म हो गया था यहां पर उनको प्रमाण दे रहे कि आसाम माने इन का की चरण आम से ब्रज गोपीकार की सेवन करने वाले जो जन है इस वृंदावन की रज का सेवन करने वाले जो जन है इन ब्रजगोपीकारों की चरण रज का सेवन करने वाले जो जन है आसाम कहकर के सामने बैठी हुई जो गोपी है उनकी चरणों की बंदना करते हुए हाथ जोड़ करके अंगुली निर्देश पूर्वक कर रहे हैं उंगली दिखाते हुए कि आसाम आसाम ये जो श्री इनके प्रत्यक्ष में जो बैठी हैं इनके चरण इनके चरण नेरू का सेवन करने वाले उनके अहम श्याम वृंदावन है ऐसी वृंदावन में मैं फुलता औषधी होकर के मैं जन्म ग्रहण करूं और इन ब्रज के चरण रज का मैं सेवन कर सकूं या जिन्होंने का त्याग किया अपने बंधुओं का त्याग करना बड़ा कठिन परंतु इन्होंने दुस्त्यज अपने बंधुओं का त्याग किया और आर्य पथम चिहित और आर्य पथ जो है उसका भी त्याग किया और भेजे मुकुंद पदवीन शुद्धिन्द विज्ञान और जिन्होंने मुकुंद की पदवी को भेजे मन मुकुंद के चरणों का जो गोपिकाव सेवन कर रही हैं, आर्य पथ का त्याग कर रही हैं और गोविंद के वैशी की ध्वनि को सुनकर के रास मंडल में उपस्थित हो रही हैं। श्री गोपिकावण कैसी हैं? श्री गोविंद की पदवी कैसी है श्रुतिर ब्रह्मज्ञान, ज्ञान श्रुतिगण केवल ढूंढ रही है मिलानी श्रुतियों श्रुतियों को मिल गया जिन्होंने राधा रानी के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया ऐसी श्रुति तो श्री गोपी देह प्राप्त करके रास में सम्मिलित हो गई और जिन ने गोपियों के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया ऐसी श्रुतियों को वो बेढूढ़ी ढूंढ दूर रही हैं, आज तक परंतु उनको श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई तो श्रुति श्रुतिग्रहण ढूंढ रही है पाया नहीं है कुछ श्रुतियों ने पाया जिन्होंने चरण का किया उन्हें पाया और आसान कहकर का त्याग करते तो आर्य पथ का त्याग करना गोपियों की महिमा का कारण है यदि गोपियां लोक भेद की मर्यादा का त्याग नहीं करती तो उनकी महिमा नहीं होती कुल की बात है उनकी और महिमा का कारण है। और ब्रिटीम जो है सती सती समूह सेवित के देवी विषय में ये कहा गया कि अनेक अनेक सती जो हैं वे भी इन की रज का आश्रय ग्रहण करती ंगो स्त्रीणा अस्त मेत उपदेश पदे प्रेष्टो भगवान तन भरताल बंधुरात्मा कि श्री शांतंदर आपने हमसे ये जो कहा कि गोपियों घर लौट जाओ ये जो रथ लगाए हुए लौट जाओ, जाओ, जाओ इसके उत्तर में गोपी कह रही है कि ये पति अपत्य स्वरनाम अनुमति श्रीनाम स्वधर्म आपने ये बताया कि पति अपत्य माने संतान और सूरज माने पति के बंधु बांधव इनकी अनुति माने इनकी भी सेवा करनी चाहिए अनुर्ति माने सेवा कर इनकी भी उनको जैसे पति की सेवा करो ऐसे ही पति के बंधु बांधव उनकी भी सेवा करना यह स्त्री का परम धर्म है जो स्त्रियों का धर्म है वही ही वैष्णवों का धर्म है ठाकुर की भी सेवा करना और वैष्णवों की भी सेवा करना यह भी धर्म है जैसे पतिप्रिता का धर्म है कि वो पति की भी सेवा करेगी यदि कोई पति पता कहे कि मैं तो पति की सेवा करूंगी सास ससुर की सेवा नहीं करूँगी तो एक बात होगी कि मैं अन्य लोगों की सेवा नहीं करूंगी ऐसा नहीं कहे ऐसा नहीं कहना चाहिए तो यदि पति अपति सुर्ना पति और पति के सुरजन उनकी भी सेवा करना जैसे स्त्री का परम धार्म है ऐसे वैष्णव का भी पालन धर्म है गोविंद की भी सेवा करें गोविंद के साथ में गोविंद की भक्तन उनकी भी सेवा ये धर्म धर्म का उपदेश देने वाले आपने पदे इसका पहले तम भी आचरण करके दिखाओ अर्थात जैसे एक नृत्य का शिक्षक पहले स्वयं नृत्य करके शिष्य को दिखाता है फिर जो तो शिष्य वह स्वयं नृत्य करता है ऐसे ही गुरुजी पहले स्वयं आचरण करके दिखाते हैं तब शिष्य उनके वचन से भी प्रभावित होता है और वचन से भी ज्यादा उनके आचरण से प्रभावित होता है दोनों वस्तुओं में जब वचन वचन है तो वचन का प्रभाव नहीं होगा आचरण का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो अस्तु ये बात सही है परंतु उपदेश पदे आप जो उपदेश दे रहे हो आप आप भी भी इसका आचरण करके दिखाओ के आत्मा। क्योंकि आप जितने भी करने वाले हैं उनके परम प्रेष्ट हैं और बंधुरात्मा परम सुंदर शरीर वाले हैं बंधुर माने सुंदर आत्मा माने शरीर वाले परम सुंदर शरीर वाले होकर के आप मांगे तो यहां पर श्री गोपिकागुल भी कह रही है कि परिया भाव के द्वारा ही हम आपकी सेवा कर रहे हैं और आप भी हमारी सेवा करो और हम सब कुछ त्याग करके आए इसलिए आप भी सब कुछ त्याग करके लोक वेद का त्याग करके हमको अपनाओ और ऐसा कहकर के अधर्म वही धर्म हो गया अधर्म का पालन करने की यहां पर तो तत्वता यहां पर ये कह रही है कृष्ण सेवा रूप जो जैव धर्म है वो हम अपनाए और जो अधर्म है उसका हम सेवन नहीं कर करें इसी प्रकार ने आगे भी ये कहे कि तो जब लक्ष्मी भी आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहती है तो हमें भी जब से तेरे चरणों को छुआ है तब से हम हम हम भी भी क्या दूसरे दूसरे के के के आगे आगे खड़ी नहीं हो सकती हैं खड़े होने के लिए तैयार तो इस प्रकार श्री रति महारानी ने प्रीति महारानी ने प्रीति स्वरूप राधा रानी है, है महावाब स्वरूपा तो महावाब स्वरूपा श्री प्रीति महारानी श्री राधा रानी ने जो शास्त्र की रीति की मति उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया इस प्रकार एवं इस प्रेम नगर की एक सबसे बड़ी विशेषता हुई कि विधि मार्ग में जो अधर्म है उसको कृष्ण सेवा के लिए यहाँ धर्म बता दिया गया कृष्ण सेवा यहां का नीत निर्धारित तत्व है गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय शि रम हरि गोविंद जय श्री नव वर्ष नौ समझा प्रशांत